महाकाय सूर्यकोटि सर्वदा सर्वप्रथम मेरा प्रणाम है आपके अंदर विराजमान दिव्य शक्ति सूर्योटी हैज स्तोत्र श्लोक नंबर 16 ते गंगा सागर गमनम व्रत प्रति पालन अथवा दानम ज्ञान वहीन सर्वमते न मुक्ति नवती जन्म लिखते हैं कि गंगा सागर चला गया सब प्रकार के तीर्थ कर लिए सब प्रकार के व्रतों का पालन करके देख लिया परंतु सर्वशास्त्रों का यही मत है कि जब तक ज्ञान नहीं है तब तक मुक्ति नहीं हो सकती जब तक ज्ञान भीतर से उत्पन्न नहीं होगा तब तक मनुष्य मूड भाव में ही स्थित रहता है जो सत्य नहीं है उसको सत्य मान लेता है सोचता है कर्म करने पर मंदिर जाकर उसके पाप कट जाएंगे जो भी आपने किया है उसका फल तो आपको भोगना ही है वो नहीं कट सकता उसका पाप मुझे एक प्रसंग याद आ गया है एक एक बार भगवान बुद्ध के पास ब्राह्मण पहुंचता है। उस समय में बुद्ध उस में थे। बोलता है शास्त्रा मैंने आपके बारे में बहुत सुना है हाल ही में मेरे माता पिता की मृत्यु हुई है मेरे पिता कुछ विशेष अच्छे कर्म नहीं किए जीवन में मैंने उनकी गति और श्राद्ध तो कर दिया है परंतु मैं चाहता हूँ कि आप अपने तप की शक्ति से अपने बल से ऐसा आशीर्वाद दें कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे उनके पाप कर्मों कर्मो उनको उनके पाप कर्मों से मुक्ति हो जाए भगवान बुद्ध उसको समझाते हैं कि देखो ऐसा संभव नहीं है जिसने जो कर्म किए हैं उसको उस कर्मों का भोग करना ही करना है यदि प्रत्येक चीज सत्य हो जाए तो मात्र एक चीज सत्य जानी हो तो वो ये है कि जिसने कुकर्म किए हैं या जिसने सत्कर्म किए हैं उसको उसका फल अवश्य मिलेगा परंतु वो अपना अनुन विनय करता रहता है बोलता है भंता ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना कर पाए कोई उपाय तो अवश्य होगा आप अत्यंत विद्वान हैं और विद्वानों की संगत में रहे हैं इतने वर्ष सत्य की अनुभूति प्रत्यक्ष की है आपने यदि आप उपाय नहीं बता सकते तो कौन बता सकेगा कुछ उपाय तो होगा तो जो भक्त है जो ब्राह्मण है वो एक ही बात को लेकर पकड़ लेते, एक ही बात को पकड़कर बैठ जाता है तो बुद्ध उसको बहुत समझाने का प्रयत्न करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता ऐसा कोई उपाय नहीं है तुम जो मर्जी करते रहो कितना मर्जी मंत्र उच्चारण करते रहो परंतु जो भक्त था वो ज्ञान से विहीन था ज्ञान नहीं था उसका मन नहीं मान रहा था जब वो एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन प्रतिदिन आकर अपना वही प्रस्ताव आगे रखता है वही संकट आगे रखता है कि कोई उपाय बताएं प्रभु तो भगवान बुद्ध उनको बोलते हैं, ठीक है तुम ऐसा करना कल आ जाना दो हांडी ले आना दो घड़े ले आना एक में कोयला डाल देना और ऊपर से बंद कर देना और एक में जल डाल देना ऊपर से बंद कर देना और मेरे पास ले आना आनात प्रसन्न हो जाता है अगले दिन सुनिश्चित समय पर दोनों चीजें लेकर पहुंच जाता है जब पहुंच जाता है तो बुद्ध उसको बोलते हैं चलो मेरे साथ नदी के किनारे चलो दोनों नदी की ओर चल पड़ते हैं बोलते हैं जो जल वाली हांडी है उसका जल डाल दो नदी में जल डाल देते हैं खाली हांडी हो जाती है कोयले वाली हांडी जो कोयले वाला घड़ा होता है बोलते हैं इसको जल के ऊपर रख दो जैसे वो नदी में रखते हैं वो नीचे डूब जाता है बहुत भारी होता है बुद्ध बोलते हैं अब जो खाली है उसको भी रख दो जल के ऊपर उसको वो रखता है तो वो तैरता रहता है वो हांडी तैरती रहती है वो घड़ा जल में नहीं डूब जाता जब ऐसा होता है तो भगवान बुद्ध वहां खड़े हो जाते हैं और बोलना शुरू करते हैं कोयले वाली हांडी ऊपर आए खाली हांडी नीचे जाए एक बार दो बार दस बार बीस बार वो तो अपने भाव में स्थित आधा घंटा ऐसा ही बोलते रहते हैं आधे घंटे के बाद वो ब्राह्मण वो व्यक्ति उनको बोलता है शास्त्र आप कैसी बात कर रहे हैं कोयले वाली हांडी ऊपर कैसे आ सकती है अपने ही भार से वो तो डूब चुकी है भीतर तो गौतम बुद्ध बोलते हैं यही बात तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ जब तुझे समझा रहा हूं तेरे दिमाग में नहीं पड़ रही ज्ञान की अनुभूति है नहीं किसी ने बताया कोई उपाय हो जाएगा सब पाप कर्म कट कर जाएंगे उसके पीछे लगा हुआ जो अपने कर्मों के भार से ही डूब चुका है उसको कौन ऊपर ला सकता है कोई नहीं परंतु भक्ति की दृष्टि से देखा जाए जो जल वाली हांडी है ऐसा मेरा मत है हो सकता है अपना सहमत हो जो जल वाली हांडी है उसका जल खाली कर दिया गया है जिसने समर्पण कर दिया है पूर्ण रूप से वो आराम से बिना किसी संघर्ष के ऊपर मजे से तैरेगा तो हांडी तैरती रहे तो उस भक्त को ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ऐसा नहीं कि उसको समस्त जगत का सत्य समझ में आ जाता है उसको इस बात की समझ आ जाती है कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता जो कर्म मेरे बाप ने किए हैं जो कर्म मेरे पिता ने किया उसको वो कर्म भोगने ही है तो आदि गुरु शंकराचार्य जी लिखते है मुक्ति न भवती जन्म उसको सौ जन्म तक भी मुक्ति नहीं मिल सकती जो जिसमें ज्ञान नहीं है तो ज्ञान पर बहुत जोर दिया गया है शास्त्रों में रामचरितमानस जैसे भक्ति पूर्ण ग्रंथ में भी ज्ञान पर अत्यधिक जोर दिया गया है क्योंकि जब भीतर से ज्ञान होगा तभी आप भक्ति की प्रक्रिया को समझ पाओगे तभी आप भाव को समझ पाओगे तभी आप भगवान को समझ पाओगे और वो ज्ञान आता है अपने विकारों को दूर करने से पढ़ने से नहीं सुनने से नहीं देखने से नहीं इन तीनों से प्रेरणा मिल सकती है इन तीनों से एक मार्ग मिल सकता है परंतु तो वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि होगी भीतर जाने से साधना करने से तप करने से चाहे वो भक्ति का तप हो चाहे योग का तप हो तप तो तप सुर मंदिर करोति विराग। लिखते हैं कि जिसने पेड़ की जड़ में रहना शुरू कर दिया है देवता के मंदिर में रहना शुरू कर दिया है जो भूमि शयन करना जिसने शुरू कर दिया है जो सब प्रकार के भोगों का त्याग कर चुका है सब प्रकार के संग्रह की संग्रह करने की भावना का त्याग कर चुका है जिसके मन में अब ये नहीं है मुझे ये इकट्ठा करना है या वो ही इकट्ठा करना है सर्व परिग्रह भोग का त्याग उसका त्याग कर चुका है आप ही बताओ शंकराचार्य लिखते हैं ऐसा उस व्यक्ति को जिसको ऐसा वैराग्य हो जाए उसको सुख कैसे ना होगा वो तो सुखी ही हो जाएगा स्वतः ही सुखी हो जाएगा सुख में स्थित हो जाएगा सुख का अर्थ समझ जाएगा जिसको स्पर्श कर देगा वो भी सुखी हो जाएगा तो इसमें एक सुंदर बात छिपी हुई है कि दुख का मूल कारण क्या है दुख का मूल कारण है भोगों की इच्छा दुख का मूल कारण है इच्छा दुख का मूल कारण है संग्रह की इच्छा इन सब में एक शब्द जो सब में आया वो है इच्छा जब सुखों की इच्छा हो जाती है जब संग्रह की इच्छा हो जाती है जब भोग की इच्छा है या किसी भी प्रकार की इच्छा है वो आपके दुख का मूल कारण है तो जो इतना वैरागी हो चुका है कि उसको संसार से कुछ चाहिए ही नहीं उसको कोई भोग नहीं चाहिए उसको कोई सुख नहीं चाहिए तो वो परम सुख की अनुभूति करता है अत्यंत तो सुखी हो जाएगा सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुख न विराग तो विराग्य का अभ्यास आपको सुख की ओर लेकर जाएगा विराग्य और त्याग में अंतर होता है त्याग होता है किसी वस्तु को ना ग्रहण करना या अपने मन को उस ओर ना लेके जाना वो त्याग है मेरी इच्छा हो मिठाई खाने की मेरे सामने मिठाई आ जाए मैं उसको ना खाऊं वो त्याग है वैराग्य उससे भी एक कदम आगे होता है वैराग्य के दो लक्षण हैं। सर्वप्रथम मनुष्य को इच्छा ही नहीं वो वैराग्य का चिन्ह है द्वितीय यदि सामने आ भी जाए तो उसको स्वीकार करने या ना स्वीकार करने में वो सम है वो भी वैराग्य है मिठाई आ जाती है और मैं ना खाऊं ये त्याग है मिठाई आ जाती है मेरी इच्छा है और मैं ना खाऊं ये त्याग है मिठाई की मुझे इच्छा ही नहीं मिठाई का मेरे मन में विचार ही नहीं और मिठाई आ जाती है तो वो वैराग्य है उसको मैं खाऊं या ना खाऊं वो वैराग्य है परंतु जब त्याग और वैराग्य इकट्ठे हो जाते हैं फिर साधक बहुत दृढ़ हो जाता है ईश्वर के बहुत पास हो जाता है ईश्वर के बहुत पास पहुंच जाता है तो स्वत ही वैराग्य और दृढ़ हो जाता है और जागृत हो जाता है धर्म व्यक्ति संतोष कृपा, जिससे विकारों का नाश किया जाता है विभीषण श्रीराम बोलते हैं तो धर्म अर्थात अनुचित कर्म का ज्ञान ही विराग्य है उससे वैराग्य उत्पन्न होता है धर्म के वीर वृत्ति धर्म संतोष कृपाण संतुष्टि ही कृपाण है जिससे उसका नाश होगा जिससे वो जिससे अनासक्ति पैदा होगी भगवत गीता किंचित गंगा जल लव कणिका पीता सुक्रदपी मु समर्चाम तत्म यम किम कुर्ते चर्चाम शंकराचार्य लिखते हैं जिसने अपने आप को भगवत गीता में समर्पित कर दिया है जो उसके ज्ञान में ओत हो गया है जो गंगा जल का पान कर रहा है जो प्रत्येक कर्म ईश्वर को समर्पित कर रहा है ईश्वर का ही चर्चा ईश्वर की ही चर्चा कर रहा है ईश्वर का ही गुणगान कर रहा है उसी भाव में स्थित हो गया है उसके यम कैसे चर्चा कर सकता है अर्थात उसके पास तो मृत्यु भी नहीं पहुँच सकती ऐसा नहीं कि उसके शरीर का अंत नहीं होगा परंतु मृत्यु का ले मात्र भी कष्ट नहीं होगा तो इसलिए जो धर्म का आधार है केवल सनातन धर्म का आधार नहीं है भगवदगीता श्रीमद भगवदगीता धर्म का आधार है धर्म अर्थात क्या उचित है करना आपका क्या कर्तव्य बनता है उसका ज्ञान है वेद व्यास जी लिखते हैं, महाभारत में गीता सुगीता कर्तव्य शास्त्र मुख पद्म पदमादिस्त्र किधर भटक रहे हो किस किस शास्त्रों में चिंतन में अध्ययन में लगे हुए हो गीता ही सुगीता है अर्थात गीता ही गीत गाने लायक है जो स्वयं श्री मुख से निकली हुई पद्मनाभ जो स्वयं श्री विष्णु के श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वचन है उससे ऊपर और क्या होगा उससे बढ़कर क्या होगा मनुष्य का ज्ञान तो इंद्रियों तक सीमित है ना? परंतु जो इंद्रियों से परे है जब वो ज्ञान दे रहा है वो तो असीमित हो जाएगा। अपने असीमित स्वरूप को यदि देखना चाहते हो तो असीमित ज्ञान के माध्यम से उसको देख सकते हो मात्र तो भगवत गीता किंचित गंगा जल्द कणिका गीता सुक्रदी मुर्चा तस्म यम किम करूते चर्चा उसकी तो उसकी बात तो यम भी नहीं कर सकता उसके पास तो यमराज भी नहीं पहुंच सकता अगला श्लोक लिखते हैथया चरपट विरचित कंथ पुण्य पुण्य विवर्जित पंथ योगी योग नियोजित चित्त रमते बालो न इसमें उन्होंने बताया है कि बाहरी वस्त्र ग्रहण धारण करने से कुछ नहीं हो जाता किसने वस्त्रों का त्याग कर दिया है अपने फटे कपड़े वस्त्र पहनकर अपना उठाकर अपना वस्त्र बना लिया है किसी ने पुण्य पुण्य का ज्ञान न रखते हुए पंथ स्थापित कर दिया है या अपने ही उसूल बना दिए हैं, अपने ही रूल बना दिए है योगी इकट्ठे हो रहे हैं पर बातें चल रही हैं और भागा दौड़ी ऐसे हो रही है जैसे बालक उन्मत्त होकर खेलते हैं उससे क्या हो जाए श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से इंद्र नाम ही चढ़ता हरती प्रज्ञा मायूर नाम निभा अर्जुन जो बाहर से तो त्याग कर चुका है परंतु जो भीतर से जिसकी इंद्रियां अभी भी विषयों के भोग में लगी हुई हैं, विषयों का चिंतन कर रही हैं, उसका हाल वैसा ही होता है जैसे नाव का होता है समुद्र के बीच में वो नाव जिसकी पतवार नहीं है फिर वो हवा के बहाव से ही चलती है जिस तरफ उसकी इंद्रियां उसको लेकर चले जाएंगी उसी तरफ चला जाएगा वो तो गेरुआ वस्त्र धारण करने से काशा वस्त्र धारण करने से या जटाएं रखने से या मुंडन करने से या मात्र मंत्र उच्चारण करने से कुछ नहीं होगा जब तक मन को नहीं साधेंगे जब तक मन को इंद्रियों से नहीं मन को विषयों से नहीं हटाएंगे इंद्रियों को उससे दूर नहीं लेकर जाएंगे तब तक भटकते रहेंगे तब तक बाहर से तो त्याग हो जाएगा परंतु भीतर से त्याग नहीं हो पाएगा और जो मात्र बाहर से त्याग है भीतर से त्याग नहीं है उसको तो मैं इच्छाओं को दबाने की संज्ञा देता हूँ वो तो कष्टप्रद है उससे कल्याण नहीं होगा जी बहुत सुंदर लिखते हैं आगे योगर तो वा, भोगर तो वा। संगर तो वा, संग विहीन रमते चित्तम नंदति नंदति नंदति नंद जो ब्रह्म में स्थित हो चुका है जो अपना चित्त उसमें लगा चुका है जो परम सुख का परम आनंद की अनुभूति कर रहा है वो चाहे योग में स्थित है चाहे भोग में स्थित है चाहे आसक्त है चाहे अनासक्त है कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे योग देख लो चाहे भोग करके देख लो चाहे त्याग से रह कर देख लो चाहे आसक्ति से रहकर देख लो परंतु वास्तविक आनंद की प्राप्ति तो तभी होगी जब चित्त को उसमें लगा देंगे वही है आनंद का आधार तो वही है आनंद जननम मरणम जननी शयनम यह संसारे पारे आदि देव लिखते का फिर जनम फिर मरण फिर जननी के उधर में जाना गर्भ में रहना पर पर ताप है एक शयन करना कि प्रभु ये संसार को पार करना मेरे बस की बात नहीं है इसमें भक्त का भाव आ गया है इसमें भक्ति का भाव आ गया है कि मुझ पर कृपा करें प्रभु मेरे बस की बात नहीं है इसको पार करना मैं नहीं कर सकता ये बहुत दूस्तर है उससे नहीं होगा महापुरुष विद्या में श्रीहरि को लिखा जा रहा है ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि महापुरुष विद्या का जप जो है देव नारद ने किया था अहम अस्मि तो देवे संसार अस्मिन महाभे त्राहीमान्ष न जाने शरण परम कि प्रभु मुझे भीतर से बहुत भय लग रहा है मैं आपकी शरण में आया हूँ मुझे ठुकराइये मत मैं आपके अतिरिक्त दूसरे की शरण को नहीं जानता इस संसार में कैसे जीना है मैं नहीं जानता तो संसार बहुत कठोर हो सकता है बहुत दुष्कर जगह है क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति भाग रहा है इसलिए स्वत ही मनुष्य भी भागना शुरू कर देता है संसार में जब रहता है तो उसका भी संघर्ष प्रमाद चेष्टा शुरू हो जाता है स्वतः एक बार ऐसी नदी के किनारे एक व्यक्ति बैठा होता है पेड़ के नीचे नौजवान होता है सो रहा है गांव का व्यक्ति है आराम कर रहा है शहर से एक व्यक्ति आता है देखता है एक नौजवान व्यक्ति दिन दिहाड़े सो रहा है उसको उठा देता है उठो भाई उठो वो हड़बड़ा के उठता है क्या हो गया वो बोलता है तुम क्या कर रहे हो बोलता हूँ अजीब आदमी है। वो देख रहे हो मैं सो रहा हूं मुझे सोते को उठा के पूछ रहे हो क्या कर रहे हो होता है ऐसा मर जा, मर जाता है लाश लेकर जा रहे हो तो देखने वाले पूछते हैं क्या हो गया जा रहे है, मरा ही हो की मन है ना अस्थिर है तो गाँव का व्यक्ति बोलता है बड़ी अजीब आदमी हो मुझे उठाकर पूछ रहे हो क्या हो गया अच्छा तो सो रहा था तो बोलता है तुम कितने वर्ष के हो बोलता है मैं तीस वर्ष का हूँ अरे तुम नौजवान हो कुछ काम क्यों नहीं करते शहर का व्यक्ति बोलता है उससे क्या काम करूं? वो बोलता है तुम्हारे पास खेत है गाय भैंस है बोलता है अरे उनको चढ़ाओ उनका दूध बेचो तो गांव का व्यक्ति बोलता है अच्छा दूध बेचने से क्या हो जाएगा अरे हम बड़े मूर्ख हो शहर का व्यक्ति बोलता है तुम्हारे पास और धन आएगा धन से क्या हो जाएगा अरे तुम दो गाय और खरीदना अच्छा? मेरी गाय दो से चार हो जाएंगी तब तो शहर का व्यक्ति बोलता है तो गांव का व्यक्ति पूछता है और उससे क्या हो जाएगा अरे तुम और दूध बेचना दूध का जो तुम्हारा उत्पादन है वो दुगना हो जाएगा हाँ गांव का व्यक्ति वो तो हो जाएगा फिर बड़े मूरख आदमी हो रहे भाई तुम फिर तुम धीरे धीरे करके विस्तार करना चार की चालीस गाय बनाना खेत और ले लेना और खेती उत्... और, और उत्पादन करना उससे क्या हो जाएगा गांव का व्यक्ति पूछता है बोलता है शहर का व्यक्ति तुम तो बहुत ही मूरख हो इसलिए तुम लोग तरक्की नहीं करते अरे तुम्हारी खेती और बढ़ जाएगी तुम रोटी जो तुम जितनी खानी खाना बाकी सब समान बेचना और धन हो जाएगा तुम्हारे पास अच्छा धन तो बहुत हो जाएगा फिर उसके बाद अरे तुम दो बैल और डाल लेना अपने हल चलाना अपनी गाड़ी लेना हाँ ये मैंने सोचा ही नहीं वो बोलता तो शहर बोलता इसलिए तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते दूर की सोचना ही नहीं चाहते पास में ही बस रहना चाहते हो जो कर रहे हो उसी में फिर वो पूछता है है। दो बैल और ले के एक गोड़ा गाड़ी और लेके क्या क्या एक गाड़ी अरे तुम्हारे तुम्हारे पास इतना धन हो हो जाएगा जाएंगे, तो बोलता है। तो आ, फिर बहुत आनंद आएगा है ना बोलता है और क्या फिर गांव का तो नौकर चाकर होने से क्या होगा बोलता मैंने उठा के तुम्हें गलती की भैया तुम तो बिल्कुल ही जड़मती हो अरे नौकर चाकर हो जाएंगे तुम्हारे सब काम करेंगे तुम्हारे लिए रोटी बनाएंगे तुम बैठ के आराम से सुख नींद सोना तो गांव का व्यक्ति बोलता है अरे भैया मुझे ऐसी उठाए मैं तो सुखी नींद ही सो रहा था तुमने मुझे ऐसी उठा के इतना बड़ा भाषण दे डाला क्या हो जायेगा उससे मैं तो बहुत सुख आनंद की नींद ले रहा था ऐसा तो है नहीं है दो से चार गाय हो जाएंगी चार से चालीस हो जाएंगी या खेत मेरे पचास से पांच सौ एकड़ हो जाएगा मैं चार की बजाय चालीस रोटी खाने लगूंगा रोटी तो चार ही खाऊंगा सोने के लिए जगह तो छह फुट ही लूंगा सूंगा तो एक ही खाट पर सब्जी तो एक ही खाऊंगा शरीर तो इतना ही रहेगा क्यूँ मेरा मत खा रहे हो क्यों मेरा कपाल खा रहे हो तो जाओ यहाँ से मुझे सोने दो मैं तो बहुत सुखी नींद सो रहा था तुम्हारे ये कहानी तुम्ही को मुबारक तुमको जैसे जीवन जीना है जियो अगर इस पर विचार करेंगे तो यही तो जीवन का सत्य है ना पहले मनुष्य के मन में विचार आता है विचार से जब इच्छा उत्पन्न हो जाती है फिर वो विस्तार की ओर बढ़ता है परंतु प्रत्येक चीज जो विस्तार जिसका विस्तार होता है उसका अंत विनाशी तो है ऐसा कुछ नहीं है जो विनाश से परे हो जो भौतिक जगत में हो जिसको आप छू सकते हो पकड़ सकते हो वो विनाश से परे नहीं हो सकता जब सब चीज का विनाशी है तो ठीक है जीवन जिए, आप जीवन में चेष्टा करें धनोपार्जन करें आनंद लें, सुख लें, सुख को भोगें। परंतु अत्याधिक भागदौड़ की क्या आवश्यकता है क्या करेंगे चार की चालीस गाय बनाकर आराम से पेड़ लगे हुए हैं सुखी नींद लीजिए रोटी तो उतनी ही खानी अंत में कर तो सब कुछ सुख के लिए ही रहे हैं ना और यदि सुख को भोगने का ही नहीं समय है तो ऐसा काम करके क्या करेंगे ठीक है जैसे एक धावक होता है वो दौड़ रहा है सौ मीटर की रेस में उस सौ मीटर में उसको अपनी पूरी जान लगानी है यदि उसको प्रथम आना है तो ना वो इधर उधर देख सकता है ना वो कुछ सोच सकता है उस समय केवल उसको अपना लक्ष्य दिख रहा है बस भाग रहा है अंधाधुंधु तो सौ मीटर की रेस पूरे होने के बाद थोड़े ना वो भागता रहता है तो आप तय करो आप 100 मीटर की रेस भाग रहे हो या चार किलोमीटर का मैराथन कर रहे हो लंबी दौड़ लगा रहे हो या छोटी दौड़ लगा रहे हो जो भी दौड़ लगा रहे हो दौड़ पूरी होने पर शांति तो रखो थोड़ी सी बैठो आनंद लो सुख की नींद लो हमारी गाय चार से चालीस हो चुकी है 400 करने की चेष्टा मत करो परंतु सुख लेने के लिए आनंद लेने के लिए मन का स्थिर होना आवश्यक है जब तक मन स्थिर नहीं होगा जब तक वैसा भीतरी सुख प्राप्त नहीं हो सकता तब तक लगा नहीं मैं भागदौड़ी ना करूं तो मुझे लगता है जीवन में कुछ हलचल नहीं है अरे हलचल तो चींटी भी करती है सारा दिन मधुमक्खी भी करती है तो आप कैसा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? ये आपके ऊपर है आज के पांच लोग हो गए है कल से हम आगे चलेंगे पर भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मतें मरने नहीं नहीं रक्षती करने। एक एक क्षण बीता जा रहा है गोविंद का भजन कर ले स्वयं के स्वरूप को जान ले सत्य को मत भूल कोई भी संसार में काम नहीं आएगा चाहे तो भी नहीं आ सकते मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा